है और से से से है। है भजन करता है तो से साधु मानना चाहिए क्या बताया तो हो जाता है सर जाता है ना, तो वो यहाँ एक सरत भगवान ने क्या लगाई है भक्ति मा मान लगा उसे करना चाहिए मनुष्य के का पैर लूट प्रयास हम भी करते हैं हम लोग प्रयास कितना दूसरे के लिए प्रयास करते हैं दूसरे साधनों के लिए नहीं कहा भगवान ने कि कौन से तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का विनाश मेरे भक्त का बिना विनाश नहीं होता है और भी उन्होंने क्या बताया कल जो बाकी होनी वाले इसकी वही सूत्र थे भी मेरा को को को जाते जाते हैं को हो जाते हैं उष्ण मोक्ष अब देखेंगे अब यहाँ चलना है ना किस्म देखो ्राह्मणा पुण्या भक्ता था राज्य तथा तथा तथा असुखम प्राप्य भजसे म ऊपर बताए ना पाप योनी वाले इसलिए तो वो भी मेरा हस्ते लेकर के परम गति को प्राप्त करते हैं हैं पाप योनी वाले परम गति को प्राप्त करते हैं तो फिर ये ब्राह्मण भक्त प्राप्त करें इसलिए है क्या प्राप्त करें सुना पुण्य ब्राह्मणा भक्त क्या राजस्या पुण्य ऐसा कर लेना पुण्य ब्राह्मणा तथा पूरा पूर्ण ब्राह्मण तथा तथा होने वाले ब्राह्मण जिनके जन्म का कारण पुण्य हैत्मा ब्राह्मण तथा भक्तों के बारे में क्या कहना उनके बारे में क्या कहना मतलब क्या है की जब ये पाप योनी वाले भी परम परमवती को प्राप्त करते हैं तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए उसको प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर पुण्या मतलब पूर्ण होने वाला कौन है ब्राह्मण राजर्षी भी पुण्य होनी वाला है पर अधिक पुण्य होनी किसकी और ये भक्त दोनों है ना भक्त जो है ब्राह्मण भी है और राजा होते हुए भी बहुत बड़ी बात है की है पूर्ण ब्राह्मण तथा राजस्वी भक्तों के बारे में क्या करेगा अर्धा भी अवस्थ ही परागति को प्राप्त करते हैं और देखना भगवान का सुंदर उपदेश है अनित्यम असुखम इम लोकम प्राप्य माम अनिशम असुखम इमोकम प्राप्त माम और सुख रहित इस लोक को प्राप्त करके मेरा भयन ये लोक कैसा कहता है अनिश्चित यहाँ पर दिखाई देने वाली जितनी वस्तु है कोई रहेगी हमेशा मखान था पचास खंड चाहिए और से है खुद मिल जाएगा रहेगा जो भी आप देखते सुनते हैं कोई वस्तु है हमारे आपकी जो ऊपर दिख रही हैं, शरीर दिख रहे हैं तो है। तो पूरा लोग कहता है अनिष्ट, अनिष्ट नहीं है सदा रहने वाला नहीं है और असुखम कार अविद्यमान सुखम जिसमें अविद्यमान सुखम वो ही है अविद्यमान सुख है जिसमें मतलब सुख विद्यमान नहीं तो ये है ये सुख नहीं लोग भी सुख रहने चाहिए सब इसलिए परेशान होने का भी चाहिए दिल्ली जानते हैं वो दिल्ली जो है ना सुबह को जब खाती है ना पहले उसको थोड़ी देर छोड़ती है ना दिल्ली की वहां को पकड़ती है फिर थोड़ी देखो छोड़ देती है तो छोड़ने का मतलब क्या है वो नहीं खाएगी क्या खिलाफ माँ बच्ची को खिलाती है बच्चे दोनों गोद में ले लेकर खिलाते हैं कुछ देर दिल्ली उसको खिलाती रहती है थोड़ा देर खुद छोड़ती है फिर उसको खाती है तो वही मृत्यु सबके पीछे पड़ी रहती है और जब तो मृत्यु आज जब तक मृत्यु नहीं आती है तो लोग सोचते हैं वो बड़ा आनंद है बड़ा आमल है वही बिल्ली के मुंह में बिल्ली के शिकार से वह हो ना वही मृत्यु का शिकार भी पूरा संसार है खाना ही है उसको उन्हें मृत्यु रक्षा बचेगी तो ये क्या है की ये अनित है अनित सुख रहे एवं वो कम ये भगवान के बच्चन है ये लोग कैसा है अनिष्ट है और सुख रहित है अनिश्च और सुख रहित इस लोग को प्राप्त करके क्या करो भजन पर भगवान ने कहा है अपना नौकरी भी करना धंधा करना व्यापार कुछ करना है खुशी भी दोन करो भजन नजन करते रहो और बाकी तो जैसा जैसा भगवान रखते रहते भजन नहीं छूट ये और जी को जैसा करना है और सुख रह इस लोग को प्राप्त करके मेरा भजन करो पुना ब्राह्मण पुण्युण जिनके जन्म का कारण क्या है पूर्ण ऐसे वाले ब्राह्मण और भक्त भक्त दोनों है ना ब्राह्मण और राजस्थान हैं भक्त राजद से आता था राजाना चाहते रिसया कई बारे समाप है राजाना चाहते रिशया राजा होते हुए बुझी है इसी कहते हैं ना जो क्या होता है अत्य को जानने वाला अत्यंतुष्ट पदार्थ को जानने वाला ये आया है ना एवं परंपरा प्राप्त रहा है एवं जी नहीं रहता है किया मैंने कुछ लिखाया था वहाँ पर नहीं, फिर और को भी कि छह प्रकार के आ, आगे से से वाले थी। और कहीं किसी समझाएगा तो पूरा समझा के मैं आगे देखेंगे राजाना चाहते राजस्थान एवं क्योंकि ऐसा है क्योंकि ऐसा है इसलिए अनिश्चम होता था क्षण भंगुरम असुखम का अर्थ है असुखम क्या लोग समझते हैं प्रत्येक क्षण उसका परिवर्तन होता है प्रत्येक क्षण उसका जो वस्त्र ऐसा है तो ये दो वर्ष में ऐसे ही रहेगा तो परिवर्तन दो वर्ष बाद आपके गो में आया तो क्यों प्रत्येक क्षण उसका परिवर्तन होता रहता है का अर्थ प्रतिजंड प्रति झंडे अनिश्चित और सुखम का अर्थ है सुखवर्तम इवम लोकम लोक का अर्थ है यहाँ पर मनुष्य लोकम अनिश्च और सुख रहित इस मनुष्य लोक को प्राप्त करते अनिश्च्य और सुख रहित इस मनुष्य लोक को प्राप्त करते और मनुष्य लोक में तो पशु भी आते हैं पक्षी भी आते हैं कीट भी आते हैं दृष्ट लताएं भी आते हैं तो और क्या है पुरुषार्थ साधन दुर्लभ दुर्लभम मनुष्यत्व लभ पुरुषार्थ के साधन दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके मनुष्य शरीर क्या है पुरुषार्थ का साधन है धर्म काम मुख्य पुरुषार्थ है इनमें क्या है परम पुरुषार्थ और इस पुरुषार्थ का पुरुषार्थ का साधन केवल क्या है मानव शरीर या दूसरा शरीर नहीं है दूसरे शरीर से क्या कर सकते हैं कोई सुदूरता नहीं है कोई बुद्धि शरीर ऐसी संभव है तो पुरुषार्थ का साधन मनुष्य शरीर है मनुष्य शरीर का ऐसा है सुलभ है क्या तो है बड़ी मुश्किल से उसको क्या है उसको जर्श में गुमाना नहीं चाहिए इससे और भगवत प्राप्ति करनी चाहिए दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त करके मान भजस्व भजस्व का नष्ट सूर्य की सीमा करोगे की उपासना करो लग जाएगा क्या है की अनित और शुक्रहित क्षण और शुक्र रहित इस मनुष्य लोग को प्राप्त करके और उस मनुष्य लोग ये के साधन मनुष्य शरीर को प्राप्त करके मनुष्य शरीर को प्राप्त करके मान भजत को मेरा भजन करो मेरी प्रार्थना करो ऐसा भगवान करते हैं भगवान भी वजन हैं क्या रोचत्व है उसमें इसमें कलाती है एक तो ने ने अच्छी hmm. तो आपको गीता ब्रेजी आपके पास में बड़ी बड़ी सीता है उसकी को कोई बात नहीं इसके अंदर तो सब आई है अलग अंदर कैसे खुली है भव तथा मतलब कैसे ना भगवान में मेरा भजन करो भजस् मेरा भजन करो कथम कैसे भजन करे तो भगवान कैसे मन मना भव कि मेरे में मन लगाने वाला हो मेरे में मन लगाने वाला हूँ किस में मन लगाए भगवान में संसार के सभी कार्य करना कठिन है लेकिन भगवान में मन लगाना बड़ा कठिन है मन भगवान में लगाने का प्रयास तो नहीं लेकिन कठिनाई बोल आती है भगवान में मन को लगाना उसी प्रकार है जैसे गंगा को मोड़ करके उल्टा हिमालय नहीं जाता है गंगा तो मन अनादिकाल से संसार में ही लगा रहता है भगवान की ओर मन होता है तो उद्धार हो जाता मुक्ति हो तो से संसार में जाने का मन का स्वभाव होती है को तो तो जो, जो, तो जो भगवान के ले ले है, उसके लिए हो जाता है। तो है, है, न और तुम तो यहाँ से अमनमना भेरे में मन लगाने वाला हो भगवान पर दृढ़ विश्वास हो तो उसके लिए सुलभ हो तो जाता है मेरे में मन लगाने वाला हो मत भक्ता यहाँ भी भाव का अन्य कर लेना की मेरा भक्त हो जाओ तो मेरे में भक्त मेरी भक्ति करने, करने वाला हो जाओ मेरा मदया करने वाला हो जाओ मेरा पूजा करने वाला हो जाओ मामे मुझे नमस्कार करो भगवान, तो भगवान सबसे श्रेष्ठ है ना श्रेष्ठ व्यक्ति को नमस्कार किया जाता है तो मेरे में मन लगाने वाले हो जाओ मेरे भक्त हो जाओ मेरी पूजा करने वाले हो जाओ और मुझे भगवान भगवान को मंदिर में जाकर प्रणाम कैसा करना चाहिए करना मैसी लुवा एवं आत्मा मतपरायण मेष्यू एवं आत्मन मतपरायणा लगाएंगे एवं एवं एवं कर इस प्रकार मन मन इस इस प्रकार प्रकार को को लगाकर लगाकर चित्त का समाधान करके इस प्रकार चित्त को लगाकर मतपरायण मेरे परायण होकर मतलब मेरे आस्तिक होकर कर इस प्रकार चित्त इस प्रकार चित्त को लगाकर मेरे आखिरी करके आत्मान मान एव स्थित आत्मस्वरूप मुझे ही प्राप्त करेगा आत्मस्वरूप मुझे ही प्राप्त करेगा भगवान सब तो साधन भी बता दिया भगवान ने है ना ऐसा करने से प्राप्त हो जाएगा तो ये भजन करना पूजा करना नमस्कार करना सब साधन हो गया मुझे अगले धन मैं या मनमाना कार्य मई मना मनमाना मेरे में मन है जिसका वह कौन कम तू करता है न हो जाए न मेरे मन लगाने वाला हो जाता था मत मेरे मेरी भक्ति करने वाला हो जाओ मेरा मेरी पूजा करने के वाला हो जाओ और और मुझे ही नमस्कार करो भगवान भगवान को बड़ा कष्ट होता है जो संसारी प्राणियों को देखते हैं जो मेरी बात नहीं मानते है कोई माता पिता बच्चों को आदेशते है आज जाने बच्चे ना माने तो कैसा लगता है भगवान सोचते पागल दो तो कि मंगला कुछ इसीलिए ने कहा है ना पहले ये यहां जो आया था ना ये आया उठाई गया राघव जोश मान कर भी भगवान तो प्यार का समूह है डेढ़ सौ अस्सी नाक लिया में समूह पर यह भजन तुम हत्या ये बताया जो भक्ति भजन करते हैं तो तो मैं उनमें हूँ वो मेरे मतलब उनकी स्थिति मेरे अधीन है मेरी स्थिति हाँ तो ऐसा प्रेम भगवान ने सदर से किया है तो जो लोग क्या है कि भगवान की बात को मानते हैं भगवान का फजन करते हैं उनको भगवान बहुत महत्व अब ये देखेंगे अब देखेंगे माँ मैं ऊसा नमस्कार और मुझे ही नमस्कार करो और मुझे ही नमस्कार करो और भगवान सोन में भी दिमाग देख लेता को नमस्कार करता है मैं सबने हूँ हम तो उधर जैसे राधा कुंड में कोई वैष्णव रहते थे बहुत साल उसे तैयार नहीं करते, तो जो भी वैष्णव निकलेगे सबको धरती प्रणाम करते हैं, हर बार लो गया। है। को तो लोग वो का यह है कोई वैष्णव निकलेगा सबको प्रणाम करने हजार बार करना पड़ेगा सचिन भगवान बहुत यहाँ पर भगवान कहते है की मुझे ही नमस्कार करो भगवान सब में है तो सबको नमस्कार करोगे भगवान को और वैसे भगवान का स्मरण करने भगवान को माम एवं ईश्वर एक क्षेत्र ऐसा करने से माम ईश्वर ईश्वर को ही प्राप्त होंगे युक्त समाधान का समाधान करके चित्त को लगा इस प्रकार चित्त को लगाकर एवं है ना एवं युक्त मतलब इस प्रकार मेरे भी चित्त को लगाकर समझते हैं इस प्रकार मेरे में या इस प्रकार सि को लगा कर किसी भी प्रकार भगवान को लगा एवं आत्मान है ना सर्वे शाम भूटान आत्मा ही कर सकती क्योंकि मैं सभी प्राणियों का आत्मा हूँ सभी प्राणियों का आत्मा हूँ और परागति हूँ परागति करते यहाँ पर परम प्राप्त या परम आश्रय परम आश्रय परागतिक परम उनका परम आश्रय मैं उनका परम आश्रय है तमाम एवं भूतम एवं भूतम का तो या मांग विशेषण है इस प्रकार मुझे ऐसे मैं कैसे नहीं प्राप्त ऐसा मुझे तुम प्राप्त करोगी तमाम है ना उस मुझे या मुझे तम शब्द मानकुन दे रहा है कि मुझे एवं भूतम इस प्रकार मुझे प्राप्त करूंगी इस प्रकार मुझे या तो ऐसा ले लेना इस प्रकार ऐसा करने से जैसा बोला गया।, गया है न अच्छा ये एवं ऐसा करने से तमाम स्थिति मुझे प्राप्त करोगे इस प्रकार अतीत पद के साथ संबंध होता है इसको ऐसा समझेंगे इसका अन्न कहता है मनमाना भगवान मध्यक्ता भो था मत कहा मद भक्ता मधिया मेरे को नमस्कार करने वाला मेरा करने वाला हो जाओ हूँ और फिर क्या है अभी हम मैं एवं युक्त एवं युक्त मत परायण आत्मान माम एव स् थीज़ी थीज़ी। ये ता। तो तो ये करते साथ ना अब नहीं तो हो जाएगा वो हाँ लेकिन एवं कम में कहा को ये देखना तो। ये है ये बात है ना माम के ऐसा है ना देखो ये तो आपने कहा वो ठीक है तम माम एवं ऊटम एक स्थिति एवं सम माम माम का साथ साथ है माम के साथ किसके साथ है माम के साथ है तो इस प्रकार अतीत पद के साथ बीच में ए वाले ना अतीत व्यवहित थे इस प्रकार जो के माम पद के साथ एक पद काल में होता है इस प्रकार व्यवहित माम पद के साथ एक पद का अन्वय होता है जल जाएगा मतपरायणा संघ कार्य मेरे परायण होकर आखिरी राज विद्या राजगो राज योगो नाम नवमो अध्याय अब देखेंगे ओम दसमो अध्याय सप्तमे अध्याय भगवत तत्व ऐसा लगाना है सप्तमे अध्याय भगवत तत्व या, था, क्या नौ में विभूतया प्रकाशिता तत्व में अध्याय लगवता तत्व क्या नौ में विभूतया प्रकाशिता अब देखेंगे यहाँ पर विभूति शब्द स्त्रीलिंग है ना इसलिए प्रकाशित आया तो यहाँ पर तत्व ये तत्व और विभूति दोनों प्रकाशित है तत्पर के अनुसार लिंग किया है पर में विभूति स्त्रीलिंग है ना इसलिए प्रकाशिता स्त्रीलिंग लगाएंगे सप्तम अध्याय में भगवान के तत्व का वर्णन किया गया प्रकाशिका का जो वर्ण सप्तम अध्याय में भगवान के तत्व का अनुपण किया गया ऐसा ध्यान देना सोपाधिक को निपाधिक तत्व का निरूपण किया गया ठीक है ईश्वर का और निपाधिक तत्व मतलब आत्मा का शुद्ध आत्मा का सप्तम अध्याय में भगवान के सोपाधिक और निपाधित तत्व का वर्णन किया गया क्या नोमे लूटे प्रकाशिका और नवम अध्याय में विभूति का वर्णन किया गया है ना तो विभूति कैसी है सविशेष और निर्विशेष रूप के समझने में उपयोगी है सविशेष और निर्विशेष रूप के समझने में उपयोगी है अच्छा विभूति का देखते हैं यहाँ यहाँ पर जो है ना यहाँ पर बोले नवम ने भी का वर्निंग दिया गया तो देख करके यहाँ पर क्या होता है रामानुज के अनुसार नहीं सप्तम में सड़ा फरा प्रकृति वहाँ की क्या सप्तम में तो वहाँ पर जो है न की प्रकृति पराफरा भगवान की आई उन प्रकृति को लेकर के भगवान ऐसी विदेश है और उस प्रकृति के लोग बंधु को छोड़ करके भगवान कैसे है तो तो, तो तो जो विभूति की आती है उसको देखते है हाँ तो माता धाता पिता वहाँ सब कुछ वही है तो इसी आदमी विभूति हो गयी विभूति कर सकते कर है, है न यहाँ भी रुचिगर्ष ऐश्वर्य किया जा सकता है तो है, हाँ तो कुछ कुछ को को लेकर जाएगा अच्छा। पिता अहम अस्त जनो माता धाता पिता महा है वर्ता प्रभु साक्षी निग्राता शरण रुचिगर्द ऐश्वर्य करेंगे आप तपा यहाँ अहम वर्षम निगृहिम से कु लिए तो के हम अब इसका क्या नाम है हम इस कैसे इसमें बोलता लोगों में है राजविद्या रुकना देखना निर्विशेष रूप को समझने में उपयोगी विभूति रही है तो विभ्य पद का न आनंद गिर ने ऐसा समझ लेना कि नवम अध्याय में जो विषय निरूपित है उस विषय के लिए विभूति शब्द का उपयोग लेते हैं यहाँ कौन सा श्लोक है ना, ना था था था था। अच्छा। तो है कोई बात नहीं अब देखेंगे कि नवम अध्याय में भगवान की विभूतियों का वर्णन दिया गया तो विभूति को टीका कर क्या लिखते हैं सभी शेष और निर्विशेष तत्व को समझने में उपयोगी दिखाई देगी यही ले लेना क्या विमोति विमुति करते क्या है सभी शेष और निर्विशेष तत्व को समझने में उपयोगी दिखाई विशेष और निर्विशेष तत्व को समझने के लिए विषय जो है उसके लिए भी क्योंकि और तो, तो कुछ है ईश्वरी कर करें तो फिर इसलिए रहा कहा मत सजन को ढाता कहता है इस अब देखेंगे आगे अच्छा इनको ले जब देखो सभी सविशेष परमात्मा कैसा है तो उसके ईश्वर को लेकर ही समझा जाएगा कि वो संतान को तपाते हैं वही स्वप्न प्रचंड रस्मियों के द्वारा संतान को तपाते हैं कुछ रस्मियों के द्वारा क्या है वो फिर उस आठ महीने वर्षा को रुके रहते हैं आया थोड़ा फिर छोड़ रहते हैं तो इस प्रकार भगवान को समझा जाता है की उनका इतना बड़ा सामर्थ्य वो उद्धार करते हैं स्मरण करने से भक्तों को गति देते हैं अभी उपाधि और निरुपाधिक को समझने के लिए क्या है सोपाधिक का वर्णन करना ही पड़ेगा तो जो सौपाधिक परमात्मा है उपाधि के संबंध से ऐसा है के संबंध में कुछ छोड़ने पर वो अपना है उपाधि के सम्बंध छोड़ने पर वो अपना जो है दोनों क्रिया कर्म कर अब अपना स्वरूप है तो दोनों की प्राथमिक मेरा मेरा से अब देखेंगे देखें। देखें। देखें। अब इसको आप लगाएंगे यहाँ पर ही अब एक भाग्य सु भगवान सिंह क्या है कि जिन जिन रूपों में भगवान चिंतनी है जिन जिन रूपों में भगवान चिंतन के नहीं है जिन जिन रूपों में भगवान चिंतनी है उन उन रूपों को ठीक है जिन जिन भावों में जिन जिन रूपों में भगवान चिंतनी है उन, उन उन रूपों को कहना चाहिए क्या बैठेगा मैं रूम बता रहा हूँ हाँ अब जिन जिन भावो में भगवान चिंतनी है उन उन भावों को कहना चाहिए उत्तम स्वादी अतर ऐसा ध्यान देने क्या भगवता तत्व उत्तम और भगवान का तत्व कहे जाने का भगवान का तत्व किस अध्याय में कहा गया सत्तम अध्याय तो साधि कौन विधि तत्व भगवान का शोपागिक और अनुपाधिक तत्व सप्तम अध्याय में कहे जाने पर भी समझ लगेगा क्या भगवता तत्व उत्तम होती और भगवान का शोपागिक अनुपाधिक तत्व सप्तम अध्याय में कहे जाने पर भी दुर्विज्ञवाते वक्तव्य होने के कारण पुनः कहना चाहिए होने के कारण पुनः कहना चाहिए ठीक है जब बार ऐसी लिया गया तो पुनः क्यों कहना चाहिए दुर्विज्ञाने के कारण इस इसलिए भूया एव महा सुनो मैं परम भूया महा मैं परम वचन सुनो हे महाबाहू अर्जुन फिर भी मेरे श्रेष्ठ वचनों को सुनो भूया का है ना मतलब सुना फिर मुख छुटे हैं और फिर कह रहे हैं हे यो पर है कि फिर भी, फिर भी भी या सुना मेरे सुनो मेरे परम वचनों को सुनो ये अहम यज ते अहम अहम प्रीमा अहम कामया प्रिय मारा के हित कामया बख्या मैं ये जिन बचनों को मैं जिन बचनों को प्रेम करने वाले तेरे लिए किसकी कामना से कहूँगा जो मैं प्रेम करने वाले तेरे लिए किसकी कामना से कहूंगा जो कहूँगा उसे सुनो तो प्रेम करने वाले या प्रसन्न रहने वाले ऐसा कर सकते हैं कि तो मेरे से प्रसन्न रहने वाले या मेरे से प्रेम करने वाले तेरे लिए की कामना से कहूंगा किस कामना से हित की कामना से कहूंगा कल्याण की कामना से कहूंगा भूया एव भूया करके सुना हे महाभाह महाभाहर सुनो मैं करम करके प्रतिष्ठम प्रतिष्ठक कर श्रेष्ठम अर्थात निरत्य वस्तु प्रकाशकम निरत्य वस्तु के प्रकाशक निरत्य वस्तु के मेरे से वस्तु मतलब सर्वश्रेष्ठ वस्तु सर्वश्रेष्ठ वस्तु कौन है आत्मा तो निरत्य वस्तु के गोधक निर वस्तु के बोधक निरस्त वस्तु कौन है आत्मा तो आत्मा के बोधक है वचा से वाक्यम की निरस्त वस्तु के बोधक वाक्य को सुनो वचा से वाक्यम यज का अर्थ जो कौन परमम है की जो परम वाक्य जो परम वाक्युभ्यम प्री माणा करते हैं प्रेम करने वाले प्रीति करने वाले या प्रसन्न रहने वाले कि मत बचना कि आप मेरे बचनों से पसंद रहते हैं आप मेरे वचनों से पसंद रहते हैं या आप मेरे वचनों से प्रेम करते हैं अति हुआ ना कि आप मेरे वचनों से अत्यंत प्रेम करते हैं आप मेरे वचनों से अत्यंत प्रेम करते हैं जैसे कोई अमृत पीते हुए प्रेम करता है या जैसे कोई अमृत पीते हुए प्रसन्न रहता है वैसे ही आप मेरे बचनों से अत्यंत प्रसन्न रहते हैं अमृत सिंह ऐसी क्या होगी प्रसन्नता तो अमृत सिंह ऐसी कितनी प्रसन्नता होती है तो भगवान के जिस प्रकार अमृत सीकर कोई पसंद रहता है उसी प्रकार आपसे भी अत्यंत प्रसन्न रहते हो तथा उस कारण ऐसी हित की इच्छा से मैं कहूंगा हित का मत फैसे हित की इच्छा से मैं कहूँगा कल्याण की इच्छा से मैं कहूँगा की मरथम अहम रख्यामी अहम कि मरथम रख्यामी मैं किस लिए कहूंगा आ, कहते हैं सुरगण प्रभव न महर्षय अहम आदि ही देवाये सुरगण महर्षया मे प्रभव अंतर अच्छा लगाना सुर गण में प्रभुम ना विदुहु सुर गणाह मै प्रभुम ना विदुहु मार से आना सुर गणा देवता समूह देवता देवता समूह को ब्रह्मा आदि देवता में प्रभुम ना विदुहु प्रभु का है यहाँ पर प्रभाव एक अर्थ किया है प्रभाव दूसरा उत्पत्ति तो पहले प्रभाव प्रभाव वैसे देखेंगे कि ब्रह्मा आदि देवता मेरे प्रभाव को नहीं जानते है भगवान का अनंत प्रभाव है असीन महीना है तो उसको कोई जान सकता है तो कोई भी नहीं जान सकता है तो सुर गणा वे ब्रह्मा आदि देवता मेरे प्रभाव को नहीं जानते हैं महत्या नाम यहाँ पे क्या है कि की महानसया मे का महारिया मे प्रभूम न कि की महर्षिगढ़ भी मेरे प्रभाव को नहीं जानते हैं अहम आदि ही देवान कर महर्षि नाम सर्वसा आदि क्योंकि मैं देवताओं और मासी का सब प्रकार से कारण हूँ देवताओं और का सब कारण मैं हूं। तो कारण कौन है भगवान और तो और ये मास क्या हुए? उनके बनाए कार्य उनके है क्या कैसे है न तो वही की मैं सबका कारण हूँ तो कारण श्रेष्ठ होता है नीदु का जानती सुरगण हाँ ब्रह्मादया ब्रह्मदि देवता मेरे प्रभाव को नहीं जानते हैं किन्नते नीदु वे क्या नहीं जानते हैं तो मम प्रभुम प्रभुम करके प्रभावम प्रभव प्रभाव कौन प्रभु से प्रभु प्रभु शक्ति कर शासन करने की शक्ति करने की शक्ति कि अत्यंत अत्यंत प्रभुत्व शक्ति को नहीं जानते हैं या आजकल अत्यंत शासन करने की शक्ति को नहीं जानते हैं पूरे जगत पर शासन कौन करता है भगवान सूर्य चंद्रमा कभी देर से कार्य करते हैं मनुष्य प्रमाण कर जाता है कभी, देर में उठेगा कभी। नहीं। नहीं। नहीं देर देर से उठेगा देर से कार्य करेगा सूर्य चंद्रमा कभी आलस प्रमाण करते है सब भगवान शासन में सब काम ठीक ठीक कर रहे हैं तो सबसे बड़े शासक तो भगवान है हमको डर बना बढ़ता है थोड़ा गलती किया तो कुछ अब देखेंगे तो यहाँ प्रभुम का प्रभुवम प्रभाव कर प्रभुत्व शक्ति अथवा प्रभुम प्रभुवम कर अथवा प्रभुम अथवा प्रभव करते प्रभवनम प्रभुनम का उत्पत्ति प्रभवम कर प्रभवनम और प्रभवनम का क्या उत्पत्ति तो पूर्व में उसका क्या था अत्यंत प्रभुत्व शक्ति और बाद में उसका क्या अर्थ उत्पत्ति क्यूँकी देवता और महारि मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते है वो तो इस दृष्टि से समझिए की उत्पत्ति को पिता है पिता के सामने को तो उसको मोटा है अब पिता की उत्पत्ति को सूत्र नहीं सकता है क्या भगवान तो उसको नहीं है कि पुत्र की पति को पिता जान सकता है पिता की पति को नहीं जान पाता और सबके पिता है तो कोई भी नहीं जान पाएगा कोई भी नहीं जान पाएगा सबके पिता है एक अकमात ना आपकी मारसिया मारसिया से लेना ध्रगुवादिया मारसिया की ध्रुगुवाली महारियां का ही परसु है ना हाँ भार्गो हाँ भार्गो है की भ्रभुवादी महातृत मेरे स्वभाव को नहीं जानते हैं लोग किस कारण से आपको आपके स्वभाव को नहीं जानते इस पर कहा जाता अदी अदी का ते ते है अहम आदि अभी का कारण अमी कर अकस्मात क्योंकि मैं देवताओं और मातृ का स्वस्थ प्रकार से कारण सबा सर्व प्रकारेंगे यह मामम अनादिम क्या लोक महेश्वरम व्यक्ति यह माम अजम अनादिम या लोक महेश्वरम व्यक्ति जो मुझे जन्म रहित आदि रहती जो मुझे अजन्मा अनादि और लोकों का महान ईश्वर जानता है जो मुझे जन्म अजन्मा अनादि और लोकों का महान ईश्वर जानता है असमूढ़ा वह मनुष्यों के मर्द में वह मोर रहित हुआ व्यक्ति मनुष्यों के मर्ज में वह मोर रहित व्यक्ति सभी पापों से छूट जाता है जो ऐसा समझ लेना परमात्मा को कि उनका जन्म नहीं होता है वो अनादि है हैं? सभी लोकों के महान ईश्वर है तो वो कैसा हो जाता है फिर उसका मोह नहीं है हैं? जो जानता है तो जो जानता है मनुष्य सब सभी मनुष्य में वह मोर रह व्यक्ति कौन जो जानता है कि तो मनुष्यों में वह मनुष्यों के लग्न लग में मनुष्यों के लग्न में वह मोर रह मोर रह व्यक्ति सभी काफों से छूट जाता है यमा अजम आजिम क्या यशमा अहम आदि क्यूँकी मैं देवताओं और मानसियों का आदि हूँ आदि कैसे कारण यशमात करती हूँ की देवता, मैं देवताओं और मासी हूँ आदि ना नीजे मेरा, मेरा अन्य कारण नहीं है मेरा दूसरा कोई कारण नहीं है लग जाएगा, मेरा अन्य कोई कारण नहीं है अन्य आदि ना नीजते अतः हम इसलिए मैं असा हम अना अनादि इसलिए मैं अज और अनादि जिसका कोई कारण नहीं होगा उसका जन्म होगा जन्म लेने के कारण अज्ञान फूल साफ होता है फूल होता है तो भगवान तो है तो सिर्फ तो मेरा कारण नहीं है इसलिए मैं अज्ञान इसलिए मैं जन्म रहित हूँ और जन्म रहित जो वस्तु होती है उसका कोई आदि होता है क्या इसमें मैं जन्म रहित हूँ क्या अनादि और कैसा हूँ अनादिंग अच्छा अनादित्व अजत्व हेतु की अनादि होना अज होने में हेतु है अनादि होना अज होने में हेतु है जो अनादि है शुरू से विद्यमान है उसका कब जन्म हुआ कह सकते हैं जो हाँ। तो शुरू ऐसी विद्यमान है उसका कब जन्म हुआ कह सकते हैं तो कहते हैं अनादि होना अजन्मा होने में हेतु है तम माम अजम की तम से लेना है माम की मुझे अजम ऐसी अनादि मिला व्यक्ति व्यक्ति का जानादी की जो मुझे अजन्मा और अनादि जानता है तथा लोक महेश्वरम लोका नाम महान ईश्वरम लोको के महान ईश्वर मुझे जानता है तो यहाँ पर लोगों के महान ईश्वर है न तो ईश्वर का यहाँ पे अर्थ किया है लोगों के मान ईश्वर अर्थ किया सुरियम तुरी मतलब चतुर्थ अवस्था वाला जागृत सोम सुसुक्ति और तुरी चार अवस्थाएं होती है ना परमात्मा क्या है जागृत सुम सुसुक्ति इन सभी अवस्थाओं से गिस्त है तो सूर्यम कर्थ है जी चतुर्थ अवस्था वाला इसका मतलब क्या है ईश्वरम कर्थ किया सुरियम सूर्यम कर्थ है पर अज्ञान संस्कार विवाज इसम अविद्या और उसके कार्य से रही सुसुक्ति में अविद्या का कोई कार्य रहता है पर कारण रूप से अविद्या हो सकते हैं विचार भी दोस्तों अविद्या के कार्य होते हैं तो सब है ना अविद्या के कारण हो रहा है जो दृश्य सामने आ रहे हैं ये सब किसके कारण हो रहा है अविद्या के कारण तो अब देखेंगे ईश्वरम तो कर सूर्य सूर्यम कर अज्ञान और उसके कार्य से रही थे और उसके कार्य से रही पूरी व्यवस्था होती है जो सूरी है वो अज्ञान और अज्ञान के कार्य से रही थे असमोह डाकर समोहिता मोह से रही मटे वनुष्यों के मध्य में मोर रहित होकर या मनुष्यों के मध्य में मोर रहित हुआ व्यक्ति सभी पापों से छूट जाता है सर्व में समाज किया सर्वो वापय कैसे पाप मतिपूर्वापूर्वक मतलब पूर्व किए गए और अबुद्धि पूर्वक किए गए बुद्धिपूर्वक किये गये मतलब ज्ञान कर दिए गए अबुद्धि पूर्वक किए गए मतलब बिना ज्ञानित तो बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक किए गए तो सभी पापों से जाता है कर तो छूट बाद में फिर जाएगा अभी लगेगा तो अभी ओम पूर्ण मदम पूर्ण ओम ओम शांति शांति शांति